षि शांतिषि शांति ही ओम हाँ इस वेद विज्ञान के प्रसंग में हम वेदोक्त तो धर्म की चर्चा कर रहे हैं और एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र पर विचार कर रहे हैं धृते द्रुवह मित्र से माँ चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षंताम मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षे मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे सब प्राणी मुझे मित्र के भाव से देखें मैं प्राणियों को मित्र के भाव से देखूं, हम सब में आपस में मैत्री का भाव हो इस मैत्री की बाकी सब बातें तो हमने पिछले उसमें चर्चा में आपको बताई कि हम वस्तुओं से पेड़ों से पौधों से पशुओं से पक्षियों से कैसे मित्रता करते हैं लेकिन एक मनुष्य जब किसी से मित्रता करता है तो उसके साथ क्या व्यवहार करता है वो कहते हैं ददाती प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृछति भोंगते भोजयते च युव षड प्रीति लक्षण वो कहते हैं कि जब किसी से आपकी मैत्री होती है किसी से आपका प्रेम होता है किसी का आपके प्रति सखा भाव होता है अंतरंगता होती है तो उनका व्यवहार कैसा होता है वो कहता है ददाती प्रतिगृहती गुह हमाख्याति पृक्षति उसको देने में संकोच नहीं होता उसको किसी से लेने में भी संकोच नहीं होता ददाती प्रतिगृहति गुई हमाख्याति पृक्षति उसकी जो कठिनाई है उसकी जो गोपनीयताए हैं वो उनको जानता भी है और अपनी उनको बताता भी उसको उनसे भय नहीं होता दूसरों से उसे भय होता है लेकिन मित्र से उसको भय नहीं होता वो उसके घर खाकर प्रसन्न होता है और अपने घर खिलाकर भी प्रसन्न होता है बल्कि इसको भर्तृहरी एक और तरह से कहते हैं मित्रता का वहाँ आदर्श रूप है एक मित्रता तो यह है कि आप जो कुछ करो हम उसमें आपका साथ देंगे इस मित्रता में बौद्धिकता औचित्य नहीं है कहता है औचित्य की मित्रता कैसी होती है पापन निवारती योजती हिताय उससे थोड़ा सा अंतर कहता है कि जब भी मित्र किसी मित्र को मिलता है और उसे ऐसा लगता है कि मित्र का यह काम गलत है मित्र को इस काम को नहीं करना चाहिए तो वह उसे बचाने का यत्न करता है पापा निवारय थी हालांकि मित्रता के नाते आप पाप में सम्मिलित भी हो सकते हैं, लेकिन वो मैत्री का श्रेष्ठ रूप नहीं होगा वह धर्म के साथ जुड़ी हुई मैत्री नहीं होगी जब आप किसी चीज को धर्म से जोड़ देते हैं तो आप का संबंध जो है वह औचित्य के लिए होता है आप पत्नी को धर्मपत्नी कहते हैं धर्म भाई कहते हैं धर्म बहन कहते हैं आप भले ही धर्मपति पति न कहते हो लेकिन धर्म दोनों के लिए है पत्नी के लिए भी है पति के लिए भी है जब धर्म जुड़ जाता है तो वो मैत्री अच्छे के लिए होती अच्छी ओर ले जाने के लिए होती कहता है पापान निवार जयते हिताय और जो अच्छी बात है उसको करने के लिए प्रेरित करता है उसके लिए उत्साह देता है सहयोग करता है पापान निवार यो जयते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति कहीं खड़ा होता है तो अपने मित्र की योग्यताओं का वर्णन करता है उसकी अच्छाइयों की चर्चा करता है उसकी प्रशंसा करता है उसके दोषों से उसको बचाता है लोगों को उसके दोषों से परिचित नहीं होने देता है और जब कभी कष्ट होता है कोई परेशानी होती है कोई संकट आता है तो साथ देने के लिए तैयार रहता है आपद गतम तो नजाह मुसीबत में छोड़कर नहीं भागता है सामान्य व्यक्ति कोई व्यक्ति संकट में पड़ता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे क्या कहकर चला जाता है लेकिन जो मित्र होता है वो संकट में उसके साथ खड़ा रहता है और समय आने पर उसका सहयोग करता है यह एक सच्चे मित्र का लक्षण कहा गया सनमित्र लक्षण मिधा बाकी जो मैत्री होती है जो स्वार्थ से होती है वो स्वार्थ सिद्ध होने पर वो मित्रताएं समाप्त हो जाती मैत्री जो है वो किसी कारण से नहीं होती मैत्री तो आंतरिक जो लगाव है एक दूसरे की अनुकूलता है उसके कारण होती है कहता है प्रेम के लिए बाहर के साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती मैं कोई पैसे वाला है इसलिए मैं उससे प्रेम करूंगा या मैं कोई बड़ा व्यक्ति है मैं उससे लिए इसलिए उससे प्रेम करूंगा या मेरे पास उसका वो पद वाला है इसलिए प्रेम करूंगा इसलिए प्रेम नहीं होता प्रेम तो उसके लिए कोई निश्चित कारण नहीं है कारण है तो केवल आंतरिक कारण होता है और सब चीज़ों में कुछ निश्चित कारण होते हैं उसकी जरूरतें होती हैं उन परिस्थितियों के कारण वो संबंध बनते हैं वो संबंध चलते हैं लेकिन जिसके पीछे आप मित्रता के लिए कोई कारण ढूंढना चाहें तो नहीं बनेगा इसके लिए भवभूति ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है व्यतिशजती पदार्थान आंतर कॉपी हित कहता है पदार्थों को जो एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है वो अंदर का कोई कारण होता है बाहर के कारणों से मित्रता नहीं होती वो जो मानसिक धरातल है वैचारिक धरातल है हमारी रुचियां हैं एक दूसरे की अपेक्षाएं हैं वो जब मेल खाती हैं तब हम एक दूसरे के साथ मित्रता में सफल होते हैं वो मित्रता लंबी होती है इसलिए वो ये कहता है कि मित्रता में जब हम आते हैं तो दूसरे के दोष हमें दोष नहीं दिखाई देते उसमें गुण दिखाई देते वो कहता है कि इसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है मित्रता के लिए व्यतिश पदार्थान अंतर कॉपी है तो कहता है कोई अंदर की बात है कोई अंदर की विशेषता है जो एक दूसरे को आकर्षित करती है एक दूसरे की ओर खींचती है इसके लिए कुछ बाह्य कारणों की जरूरत नहीं होती बाहर के उपायों की आवश्यकता नहीं होती एक अच्छा सा उदाहरण है कि कहाँ तो चांद निकलता है चांद का होना कहाँ आसमान में है और चंद्रकांत मणि कया तरल हो जाना पृथ्वी पर है तो आप कोई दूरी है इसलिए मित्रता नहीं हो सकती वाला ऐसा नहीं है कोई आंतरिक चीज है जो दोनों को एक दूसरे से बांध रही है कहता है इधर सूर, सूरज उगा और इधर कमल खिला तो कमल के जो खिलने का संबंध है वो सूर्य के उदय से जुड़ा तो है लेकिन इसमें कोई दूरी बाधक नहीं है वो कहता है कि बाहरी कारण नहीं है इसमें कोई ये तो इनके आंतरिक संरचना है तो वैसे ही जो मित्रता करते हैं उनके अंदर वो भाव होते हैं जो दूसरे की ओर आकर्षित होते और मित्र भाव रखने से संसार में अव्यक्ति निर्भय हो जाता है जब शेर सांप व्याग्र जो हर समय डरावने वाली चीजें हैं जब व्यक्ति उनसे मित्रता कर सकता है तो उनसे डर निकल जाता है उनसे उनके पास जाते हुए डरता नहीं है इसलिए यदि आप इस संसार में से डर को मिटाना चाहते हैं चाहे आज के डर को मिटाना चाहते हैं चाहे कल के डर को मिटाना चाहते हैं प्रकृति के अंदर के डर को आप मिटाना चाहते हैं तो आपको प्रकृति से भी प्रेम करना आना चाहिए पत्र प्रकृति से भी मैत्री करनी आनी चाहिए जब हम किसी से भी मित्रता करते हैं तो उस मित्रता का एक सबसे बड़ा जो परिणाम होता है वो हमारे अंदर से भय निकल जाता है हमारे को उससे कोई खतरा नहीं लगता है वो हमें मारेगा हमारी हिंसा करेगा ऐसा नहीं लगता है और जिसके प्रति ये भाव रहता है तो उसके मन में ये रहता है कि ये व्यक्ति मुझे बचाएगा मेरा हित करेगा मेरे लिए कुछ सहयोग करेगा इसलिए भयभीत होने की परिस्थिति में प्राणी लोग अपने स्वामी की शरण में आ जाते हैं स्वामी के पास आ जाते हैं उन्हें लगता है कि ये स्वामी मेरी रक्षा करेगा ये मेरा मित्र है ये मेरा चाहने वाला है ये मुझसे प्रेम करता है तो इस संसार में हम यदि सहज स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो वो कहता है कि आपको मित्र की दृष्टि रखनी होगी आप मित्र की दृष्टि रखेंगे और यह मित्र की दृष्टि रखना संभव है स्वाभाविक है और आवश्यक है इसमें एक प्रश्न यह उठता है इसमें क्या उल्टा नहीं होता या गलती नहीं होती होती है हो सकती है इसमें किसी के साथ उचित व्यवहार करने की मना नहीं है यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको रोकने का विधान न हो ऐसी बात नहीं है आप मित्रता से भी किसी को बुराई से बचा सकते उसमें बल प्रयोग करते हैं तो भी आपके मैत्री भाव में कोई बाधा नहीं आती इसलिए संसार को हम सुखी बना सकते और केवल एक नियम से बना सकते जब हम संसार में मित्रता की दृष्टि को अपनाए हमें फिर कोई बाधा नहीं रहती कोई व्यवधान नहीं रहता फिर हमें किसी का जो कष्ट होता है उसको हम देख करके अनदेखा नहीं कर सकते तब हमारा हृदय सहृदय हो जाता है इसलिए मित्र को सुहृद कहते हैं और मैत्री भाव को सौहार्द कहते थे आप किसी को कष्ट में देखते हुए आप वहां से हट नहीं सकते हैं उनके लिए प्रयत्न बिना किए नहीं जा सकते ऋषि दयानंद जब फरुखाबाद में थे तो वहां पर आप एक पास के रास्ते में किसान को देखा था गाड़ी कीचड़ में धंस गए बैलों को किसान पीट रहा है डंडे मार रहा है और बैलों से गाड़ी निकल नहीं रही है ऋषिदयान जी महाराज भ्रमण करके आ रहे हैं उन्होंने देखा भईया ऐसा क्यों करते हो बोले फिर गाड़ी कौन निकालेगा उन्होंने कहा छोड़ो बैल खोल दो और उन्होंने अपने कंधे से गाड़ी को रखा और झटके के साथ कीचड़ से बाहर गाड़ी को निकाल दिया ये तो ठीक है कि वो बलवान थे इसलिए उन्होंने उसे निकाल दिया लेकिन वो प्रेरित क्यों हुए निकालने के लिए वो निकालने के लिए प्रेरित हुए उन बैलों के कष्ट को देखकर उनके कष्ट ने उनको इस कार्य के लिए प्रेरित किया इसलिए महापुरुषों के जीवन में आप देखेंगे जब भी वो किसी को दुख में देखते हैं तो वो दुख के निवारण के लिए तत्पर हो जाते हैं उनका दुख निवारण किए बिना उनको सुख नहीं मिलता वास्तव में वो उनके दुख का निवारण नहीं करते उनके अपने अंदर जो दुख उसको दुख को देखकर पैदा हुआ है वो दुख उनको उस दुख के निवारण के लिए मजबूर करता है अनिवार्य करता है और वो उस कार्य में लगते हैं हम उसे सेवा कहते एक मित्र जो है अपने मित्र की सेवा करने में उसे सुख मिलता है अच्छा लगता है मैत्री भी धर्म है सेवा भी धर्म ही है क्योंकि सेवा में सब वो काम होते हैं जो पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं नौकर के द्वारा भी हो सकते वो निकट संबंध में भी होते हैं लेकिन तब वो कहीं कर्तव्य के नाते होते हैं कहीं वस्तुओं का मूल्यों का आदान प्रदान करने के नाते होते हैं किसी और कारण से होते हैं लेकिन जब सेवा को आप केवल धर्म कहते हैं तब आप उसके प्रति जो काम करते हैं वो मैत्री वाला काम होता है वो मित्रता से किया गया धर्म का पालन होता है इसलिए हमारे यहाँ ऐसी बातें हैं जिनका जीवन में उपयोग है जिनके बिना जीवन चल नहीं सकता कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कभी न कभी उसका सामना करना ही पड़ता है तो ऐसी जो परिस्थिति है हमारे ऋषियों के द्वारा उसे धर्म की श्रेणी में डाल दिया गया है उसे धर्म कहा गया है तो ये जो धर्म है ये समाज को व्यवस्थित करने के लिए सहज करने के लिए सुखी करने के लिए है और मित्रता के बिना हमें सुख नहीं मिल सकता क्योंकि यदि हम बिना मित्रता के कोई काम करते हैं वो काम हमें बोझ लगता है वो काम हमें परेशानी देने वाला होता है हमको उससे कष्ट होता है लेकिन जब मित्रता के भाव से हम उसी कार्य को करते हैं तो हमको उसके सुख में अपना सुख दिखाई देता उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता दिखाई देती है इसलिए इस मंत्र के माध्यम से वेद ने उपदेश दिया है आपको धार्मिक बनने के लिए सबका मित्र बनना होगा सबके प्रति मित्र की दृष्टि रखनी होगी दिक्ष शांति पृथिवी शांतिरा वह शांति रोषधय शांति वनस्पतः शांतिर्विश् र्व शांति शांति शांति शामा शांतिरे ओ शांति शांति शा